भारतीय दर्शन भगवद गीता में दार्शनिक विचार पदार्थों का विचार गीता कोई दर्शन शास्त्र तो है नहीं फिर भी उद्देश्य इसका भी वही है जो हमारे दर्शनों का है इसलिए उस परम पद की प्राप्ति के लिए गीता में थोड़ा सा मार्ग प्रदर्शन है इसमें उस परम लक्ष्य के स्वरूप का वर्णन तथा जगत के विषयों का भी कुछ वर्णन है गीता में तीन प्रकार के तत्वों का वर्णन है छर, अक्षर और पुरुषोत्तम इस संसार के सभी जड़ पदार्थ छर हैं ऐसे ही अपरा प्रकृति अधिभूत क्षेत्र और अस्वस्थ भी कहते हैं विकारों का कारणों का तथा भूतों का यह मूल कारण है आकाश आदि पांच भौतिक परमाणु तथा पांच तन मात्राएँ विकार है मन अहंकार बुद्धि पांच ज्ञानेंद्रिय एवं पाँच कर्मेंद्रियाँ करण कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त उनसे उत्पन्न राग द्वेष सुख दुख परमाणुओं का संघात चेतना तथा धृति ये छर हैं इनमें से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मनस बुद्धि और अहंकार ये आठ भगवान की अपरा प्रकृति के रूप हैं। यह अपरा प्रकृति भगवान के साथ अनादिकाल से संबद्ध है यह अविशुद्ध है इससे बंधन की प्राप्ति होती है प्रलय के काल में समस्त भूत इसी में लीन हो जाते हैं और इसी से पुनः शिष्ट के आरंभ में उत्पन्न होते हैं इसी प्रकृति को अधिष्ठान मानकर भगवान शिष्ट की रचना करते हैं इसीलिए भगवान ने इस प्रकृति को मम योनिर्म हद और अपने को अहम बीज प्रदह पिता कहा है यह प्रकृति भगवान की माया से सर्वथा भिन्न है इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि अपनी प्रकृति को अधिष्ठान मानकर अपनी माया की सहायता से मैं संसार में अवतार लेता हूँ प्रकृतिम स्वामधिष्ठा या संभवाम्यात्म माया अक्षर तत्व को जीव पराप्रकृति, अध्यात्मा पुरुष तथा क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं यह अपरा प्रकृति से ऊंचे स्तर का है और यही जगत को धारण करता है भूतों का कारण भगवान का अंश तथा मरने पर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाली और इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने वाली यह भगवान की दूसरी प्रकृति है केवल अविद्या के कारण यह तत्व तो भगवान से भिन्न देख पड़ता है यह उपद्रष्टा साक्षी अनुमता भरता भोक्ता महेश्वर और परमात्मा भी कहलाता है जीव और भगवान में वास्तविक भेद न होने के कारण भगवान के सभी गुण जीव में भी हैं परंतु अविद्या के प्रभाव से ये गुण जीवित दशा में अभिव्यक्त नहीं होते इनमें पुरुषोत्तम प्रधान तत्व है इन्हें परमात्मा ईश्वर वासुदेव कृष्ण प्रभु साक्षी महायोगेश्वर ब्रह्म अधियज्ञ विष्णु परम पुरुष परम अक्षर योगेश्वर आदि भी कहते हैं सभी भूतों को उत्पन्न तथा नष्ट करने वाले यही हैं त्रिगुणमयी माया इनकी दैवी शक्ति है जो सदैव इनके साथ रहती है यह माया अचिंत है अतएव इसे न सत और न असत कहा जा सकता है यह पुरुषोत्तम सर्वव्यापी है इन्हीं की प्रभा से अन्य सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं यह निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों का भोग करने वाले हैं यह साकार और निराकार दोनों ही रूप में गीता में दिखाए गए हैं यह सभी के अति निकट होते हुए भी सबसे दूर है अखंड होते हुए भी सभी जीवों में अलग अलग विद्यमान है यह ज्ञान स्वरूप है और ज्ञानी लोग इनका दर्शन पाते हैं समस्त जगत में समस्त जगत इनमें लीन होता है भिन्न भिन्न पदार्थों में जो सार वस्तु है वह इन्हीं का रूप है त्रिगुणातीत होते हुए भी तीनों गुणों को उत्पन्न यही करते हैं योगनिष्ठ ज्ञानी से यह अत्यंत प्रेम करते हैं वस्तुतः ज्ञानी इनके अपने ही स्वरूप हैं गीता के सबसे विशिष्ट तत्व यही है भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे इस स्वरूप को साक्षात करने वाले भक्त मेरे भाव को प्राप्त करते हैं भगवान का कहना है कि जगत की सभी जड़ और चेतन वस्तुएं पुरुषोत्तम के ही स्वरूप हैं यही तो उपनिषद में भी कहा गया है सर्वम खलविदम ब्रह्म और गीता में भी कहा गया है मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ती धनंजय वासुदेव सर्वमिति इसी बात को गीता में अनेक बार अनेक रूप से भगवान ने कहा है प्रलय काल में समस्त जगत प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति भगवान से अलग होकर रहती है यही भगवान है और इन्हीं की विभूति अंत और बाह्य जगत में सर्वत्र है ज्ञानदीप के द्वारा अपने भक्तों के अज्ञान का नाश कर उनके अपराधों को भगवान क्षमा करते हैं